अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्न का विचार हम लोग कर रहे थे चतु, चतुर्थ प्रश्नातर्गत चार कंडिकाओं का विचार हो चुका है पंचम कंडिका का विचार भाष्य के अनुसार होना है चतुर्थ प्रकरण में जो आचार्य पिप्पला जी के पास छह ऋषि पहुंचे हुए हैं उनमें से सौरणी गार्ग्य नाम के ऋषि का आचार्य पिपलाजी के प्रति प्रश्न है अवान्तर पांच प्रश्न आचार्य पिपलाजी के प्रति सौरियाणी गार्गे ने किए हैं पहला प्रश्न तो है कानी स्वपंती पुरुषे अस्े दूसरा प्रश्न है कहें अस्गृति तीसरा प्रश्न है कत स्वप्नान पश्यति। और चौथा प्रश्न है भवति। और तो पंचम प्रश्न है कस कस्म तो सर्वे सम प्रतिष्ठिता इस प्रकार ये पांच प्रश्न जिज्ञासु गार्ग्य के हैं आचार्य पिपलाजी के प्रति इन पांच प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न तथा द्वितीय प्रश्न का उत्तर आचार्य पिपलाजी द्वितीय तृतीय और चतुर्थ कंडिका तक दे चुके हैं पंचम कंडिका है तृतीय प्रश्न का उत्तर देने के लिए तृतीय प्रश्न यही है कि स्वप्न किसका धर्म है स्वप्नावस्था। प्रथम प्रश्न से पूछा गया था जागृत अवस्था किसका धर्म है तो उसके उत्तर में बताया गया जागृत अवस्था बाह्य इंद्रियों का धर्म है जिनके सब व्यापार रहने से जागृत अवस्था कहलाती है और जिनके अपने अपने व्यापारों से उपरत होने पर जाग्रत का अभाव कहलाता है जाग्रत अवस्था नहीं कहलाती तो ऐसे इस कार्यक्रम संघात में जो है वे हैं इंद्रिया बाह्य इंद्रिया जब बाह्य इंद्रिया अपना अपना व्यापार करती है ज्ञानेंद्रिया रूपादि ग्रहण रूप तथा वागादि कर्म इंद्रिया रूप व्यापार जब करती है तो माना जाता है उन इंद्रिय उपाधि को आत्मा को जग रहा है और आत्मा तो रहती ही है लेकिन इन इंद्रियों का व्यापार जब शांत हो जाता है स्वप्न में और सुसुप्ति में नहीं रहता बाह्य इंद्रियों का व्यापार स विषय बाह्य इंद्रिया मन में एकीभूत हो जाती है यानी अपने अपने व्यापारों से उपरत हो जाती है तो उस समय लोग उस व्यक्ति को कहते हैं सोपीति सो रहा है का अर्थ है वो जाग सोपीति शो, से दोनों लेना है सोना भी और स्वप्न जागृत पुरुष के दृष्टि में सोने वाले की जो स्वप्न अवस्था है वो भी सोना ही है तो वहां बाह्य इंद्रियों का व्यापार न होने के कारण माना जाता है जाग जगनी है तो जागृत अवस्था हो गया आत्मा की उपाधिभूत बाह्य इंद्रियों का धर्म दूसरे प्रश्न से पूछा गया था कि तीनों अवस्थाओं में शरीर की सुरक्षा किसका धर्म है किसका कार्य है कौन जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था तथा सुसूती अवस्था में शरीर को सुरक्षित रखता है तो माना जाएगा जिसके व्यापार के होने से शरीर जीवित रहता है और जिसके व्यापार के न होने पर शरीर विनष्ट होता है उसी को माना जाएगा शरीर का संरक्षक शरीर सुरक्षा उसका कर्तव्य माना जाएगा कार्य माना जाएगा वो है प्राण का धर्म प्राण कभी भी जब से शरीर में अपना कार्य प्रारंभ करता है तब से लेकर के शरीर में जीवात्मा के रहने का निमित्तभूत प्रारब्ध जब तक है तब तक कभी भी अपने प्राणन अपानन रूप व्यापार से उपरत नहीं होता जागृत अवस्था में मात्र बाह्य इंद्रिया अपना अपना व्यापार करती है स्वप्न और सुसुप्ति में वे अपने व्यापार से उपरत होती है थक जाती हैं तो इसलिए शरीर लेकिन उस समय भी शरीर सुरक्षित है बाह्य इंद्रियों के अपने व्यापार से उपरत होने पर भी स्वप्न में मन सब व्यापार है, लेकिन सुसुप्ति में वह भी निर्व्यापार होता है तब भी शरीर सुसुप्ति में सुरक्षित है नष्ट नहीं होता और जब प्राण अंतिम अवस्था होती है मृत्यु उस समय निर्व्यापार होते हैं तो मृत्यु हो जाती है शरीर का नाश हो जाता है इसलिए शरीर सुरक्षा ये प्राण का व्यापार माना जाएगा प्राण का धर्म माना जाएगा यह त्र द्वितीय प्रश्न के उत्तर के रूप में बताया गया तृतीय प्रश्न है स्वप्नावस्था किसका धर्म है जागृत अवस्था बाह्य इंद्रियों का धर्म है ये निश्चित हुआ स्वप्नवस्था के धर्मी का निर्धारण करने के लिए तृतीय प्रश्न है कतर ये देव स्वप्न पश्यती यह इसका उत्तर देने के लिए पंचम कंडिका प्रारंभ हो रही है इसका थोड़ा विचार मूल का तथा भाष्य का हो गया था लेकिन लंबा समय बीत गया ना दो महीने हो गए इसलिए पंचम पंचमकंडिका का, का प्रारंभ से विचार करें तो पंचम पंचमकंडिका के अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान लिखते हैं यत्पृष्ट कतर येष देव स्वप्न पश्यती इति तद आह तो जो आचार्य पिपलाजी के प्रति गार्ग्य ने पूछा था तृतीय प्रश्न कि कतर एष देव पश्यति इस वाक्य से स्वप्नावस्था का धर्मी कौन है ये जो पूछा तद आह स्वप्न अवस्था के धर्मी को आचार्य पिपला जी बताने जा रहे हैं बता रहे अत्र ये इत्यादि कंडिका से इसलिए यदपृष्ठम इत्यादि भाष्य के अवतरण में टीकाकार लिखते हैं नीचे से तीसरी पंक्ति में कि तृतीय प्रश्नोत्तर अत्र पश्य व्याचे यदि तृतीय इत्यादि सर्वह पश्यति तो ये कहते हैं कि तृतीय प्रश्न जो गार्गे का है आचार्य पीपलाजी गार्ग्य का आचार्य पिपला जी के प्रति किया गया उसके उत्तर के रूप में पंचम कंडिका अत्र ये इत्यादि सर्व पश्यती इतंतम यानि तृतीय पंचम कंडिका रूप जो वाक्य है इसकी व्याच्ठ यानी व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार व्याच्ठ का करता है भगवान भाष्यकार टीका में जो व्याच्य है यद इति अने यद इत्यादि वाक्य से प्रारंभ की जा रही है पंचम कंडिका की व्याख्या अब पंचम प्रश्न का पंचम कंडिका का उच्चारण कर लें अत्र स्वप्ने महिमा नुभवती दृष्टमुपश्य श्रुत स्रुतम अर्थमुण देश पुनः पुनः प्रत्यनुभवति। दृष्ट श्रुतचा श्रुत अत अनुत सच्चा पश्यति, पश्य पश्यति। तो अत्र स्वप्ने महिमान अनुभवती तो अत्र शब्द का अर्थ है जब बाह्य स्त्रोत्रादि इंद्रिया अपने अपने व्यापार से उपरत हो गई हो और शरीर की सुरक्षा के लिए प्राण अपना प्राणन रूप व्यापार कर रहे हो और मन अभी उपरत नहीं हुआ है सुसुप्ति अवस्था नहीं है जागृत से उपरत हो गई है बाह्य इंद्रिया यानी जागृत अवस्था का समापन और अभी सुसुप्ति में नहीं गया तो बीच वाली अंतराल अवस्था जागृत और स्वप्न के बीच वाली अवस्था वो है स्वप्नावस्था इसलिए अत्र शब्द का अर्थ निकलेगा अत्र स्वप्ने यानी इस जागृत और सुसुप्ति के अंतराल में को क्या कहलाती है वो अवस्था तो कहते हैं स्वप्न इसलिए स्वप्ने ये देवह महिमान अनुभवती तो इसमें ऐस देवह अनुभवती के कर्ता के रूप में बताया जा रहा है एस देवह पदार्थ को अनुभ, अनुभव के कर्म के रूप में बताया जा रहा है महिमा को महिमानम ये द्वितीया है ना वो अनुभवती क्रियापद के अर्थ आ, क्रियापद के अर्थभूत अनुभवात्मक क्रिया का कर्म को बताएगा महिमानम शब्द और एष देव यह प्रथमांत होने से इस ऐष देव शब्द का जो अर्थ होगा वो अनुभव का करता होगा अनुभवीता होगा अनुभव क्रिया है तो क्रिया के प्रति जो उपकारक होता है क्रिया की निष्पत्ति में सहयोगी होता है उसे कारक कहा जाता है क्रिया निर्वर्तकत्व कारकत्व कारक का ही है और कारक के अवानतर छ भेद हैं कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक संप्रदान कारक अपादान कारक अधिकरण कारक ऐसे छह कारक होते हैं ना तो उनमें से अनुभव क्रिया का निर्वर्तक महिमानम इस द्वितीयांत पद का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा कर्म कारक अनुक्त कर्म अर्थ में द्वितीया होती है कर्मणि द्वितीया इस व्याकरण सूत्र से और स्वतंत्र कर्ता ये एक पाणनीय सूत्र है वो कर्ता कारक का लक्षण करता है वो बताता है क्रिया निष्पत्ति के प्रति जो कारकांतर से अप्रयुक्त हो कारकांतर का प्रयोजक हो उसका नाम कर्ता होता है स्वतंत्र कर्ता इस पाननीय सूत्र का अर्थ है क्रिया की निष्पत्ति में जो छह कारकों में से ऐसा कारक है किसी भी कारकांतर से प्रयुक्त नहीं है स्वयं अपनी ही प्रेरणा से स्वयं स्पुरना से क्रिया के निर्वर्तन में प्रवृत्त होता है और कारकांतर को भी प्रवृत्त करता है उसे कहा जाता है कर्ता कारक तो एश देवह इसमें देवह शब्द का जो अर्थ है वो हो जाएगा अनुभव क्रिया के प्रति स्वतंत्र कारक कर्ता देव शब्द का अर्थ तो यहां दो पदार्थों को समझने से बाकी सब समझ में आ जाएगा एक तो देव पदार्थ समझना जरूरी है वाक्यर्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम कहा जाता है ना? और एक महिमा पदार्थ को समझना आवश्यक है ये दो पदार्थ समझ में आने से अत्र स्वप्ने महिमान अनुभवती ये वाक्यर्थ समझ में आ जाएगा वाक्यर्थ तो होता है वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थ का जो परस्पर अन्वय उसे कहा जाता है वाक्य अर्थ। तो वाक्य है अत्र स्वप्ने महिमनम अनुभवती ये वाक्य हैं इस वाक्यस्थ अत्र पदार्थ और स्वप्न पदार्थ तो समझ में आ गया अत्र पदार्थ है जागृत और सुसुप्ति का अंतराल अवस्था वो कौन है तो स्वप्न अवस्था इसलिए अत्र स्वप्ने इतने का अर्थ हुआ जागृत स्वप्न जागृत और सुसुप्ति की मध्यवस्था स्वप्न अवस्था अब देव पदार्थ और महिमा पदार्थ को समझना आवश्यक है तो सिद्धांत के अनुसार देव पदार्थ है आ, मन मन को यहां पर देव शब्द से कहा जा रहा है इसलिए देव पदार्थ हुआ मन वो अनुभव का करता होगा देव इस प्रथम प्रथमांत पद का अर्थ होने से जो प्रथमांत पद का अर्थ होगा वो कर्ता होगा कर्ता कारक तो देव पदार्थ कौन है मन इसलिए मन अनुभव करता है यह अर्थ निकलेगा और अर किसका अनुभव करता है तो महिमा का महिमा कर्म कारक है ना अनुभव का कर्म है तो महिमा का अनुभव स्वप्न अवस्था में महिमा का अनुभव मन करता है यह अर्थ निकलेगा वो तो महिमा क्या है तो महिमा का अर्थ होता है विभूति विभूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य जो तो जागृत अवस्था में प्रतियमान पूरा संसार है ना इसे माना जाता है ईश्वर की महिमा क्यों महिमा होता है विभूति विभूति का अर्थ होता है विविध रूप से भवन विविध आकार से अवस्थित होना तो इस प्रपंच के रूप में कौन अवस्थित हुआ है तो स्वयं के अज्ञान अज्ञानवशात रस्सी जैसे से सर्प रूप से दंड रूप से और रेखा रूप से माला रूप से भ्रांत पुरुषों को प्रतीत होती है कार्थ है दृष्टि में रस्सी ही अपने अज्ञान वशात सर्पादी रूप से अवस्थित है वह रस्सी की महिमा है रस्सी का विविध रूप से अवस्थान विविध रूप हो जाना हाँ रस्सी से अधिष्ठान को लिया जाएगा रस्सिया ने अधिष्ठान तो भ्रांति में रस्सी ही सर्पादी रूप से अवस्थित है सर्पादी है विविध रूप उसे विभूति कहा जाता है रस्सी की विभूति है सर्पादी ऐसे ये जाग्रत प्रपंच के रूप में विवर्तित हो रहा है परमात्मा ही परमात्मा ही विवर्तित हुआ है ना जैसे रस्सी सर्पादी रूप से विवर्तित हुई है ऐसे ब्रह्म अपने अज्ञान अज्ञानवशात प्रपंच के रूप में विवर्तित हुआ है तो ये प्रपंच महिमा मानी जाती है ब्रह्म की ऐसे ये महिमा मन की है मन ही स्वप्न अवस्था में महिमा का अनुभव कर रहा है यानी अपनी विभूति का अनुभव कर रहा है तो जो भी स्वप्न प्रपंच है जो भी स्वप्न प्रपंच दिख रहा है वो सारा का सारा स्वप्न भोग्य और स्वप्न भोक्ता ये मन की सना से अतिरिक्त और कुछ नहीं है जैसे सर्पादी संस्कारों से संस्कारित मनोवृत्ति ही रस्सी के अज्ञान के कारण सर्पादी का रूप धारण करती है ऐसा होता है ना ऐसे ही स्वप्न अवस्था में जो भी स्वप्न प्रपंच भास रहा है वो कौन बना है मन ही बना है जिसका संस्कार मन में होता है इस जन्म में अनुभूत पदार्थों का या पूर्व जन्म में अनुभूत जो पदार्थ हैं, अनुभव संस्कार अनुभविता के उपाधिभूत बुद्धि में डालता है और जिस वस्तु का जैसा अनुभव करेंगे उस वस्तु का वैसा ही उस अनुभव से संस्कार बनता है घटारी पदार्थों को ईदम रूप से देखते हैं यह के रूप में देखते हैं तो घटारी पदार्थ का जा स्वप्न में भी ईदम रूप से ही ज्ञान होगा जैसा संस्कार होगा जैसा अनुभव करेंगे वैसा ही संस्कार पड़ेगा दृश्य के रूप में और ईदम के रूप में घटादि को हम देखते हैं तो वह अनुभव दर्शन घटादि का दृश्य के रूप में ईदम के रूप में ही बुद्धि में संस्कार डालता और जागृत अवस्था में शरीरादि का मैं के रूप में अनुभव करता है अपनी उपाधि भूत स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का तादाद में अभिमान उनमें करके मैं के रूप में अनुभव करता हैं तो फिर वो अनुभव बुद्धि में शरीर आदि का मैं के रूप में ही संस्कार डालता है और मैं के रूप में संस्कार जिसका पड़ेगा स्वप्न में भी उसका मैं के रूप में ही दर्शन होगा तो ये जो संस्कार है इसी को कहा जाता है वासना तो ये वासनाएं जब उद्भुत होती है वासनाएं तो अनेकों प्रकार की है संस्कार तो इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से कितने सारे अनुभव किए हैं बहुत सारे पदार्थों के और बहुत सभी प्रकार के शरीरों का मैं के रूप में अनुभव किया लेकिन सभी संस्कार एक ही दिन में एक ही स्वप्न में प्रकट नहीं होता है ना तो जिस दिन जो संस्कार उद्भुत होंगे उन संस्कारों का उद्बोधक कोई ना कोई मानना पड़ेगा ना, वो होता है प्रारब्ध जैसे जागृत अवस्था का प्रारब्ध होता है ना, ऐसे स्वप्न अवस्था का भी अपना प्रारब्ध होता है प्रत्येक जीवात्मा का सबको एक जैसा स्वप्न नहीं आता एक कमरे में सोजा एक ही समय में एक कमरे में सोए हुए पांच छे लोग अलग अलग प्रकार का स्वप्न देख सकते हैं क्योंकि सबके बुद्धि में संस्कार एक ही उद्भूत नहीं होता जिनका स्वप्न में प्रारब्ध स्वर्गीय सुख का अनुभव कराने का फलोन्मुख होगा वो कभी स्वप्न में जो स्वर्ग में जा करके स्वर्ग का अनुभव कर चुके हैं तो उन अनुभव से अर्जित संस्कारों का उद्बोधक बनेगा तो स्वर्ग ही स्वर्ग की अनुभूति स्वप्न में होगी वो जब पुण्यात्मक प्रारब्ध स्वप्न का उद्बोधक बनेगा स्वर्गीय संस्कारों का तो स्वर्ग सुख की अनुभूति करेगा कोई नरक में जाकर के आया है तो उसे नारकीय दुख भुगवाने वाला संस्कार पड़ा हुआ है बुद्धि में लेकिन उसका उद्बोधक प्रारब्ध पापात्मक जब अभिव्यक्त होगा फलोन्मुख होगा स्वप्न में फल देने के लिए तो वो कष्ट दिलाने वाला संस्कार उस पापात्मक प्रारब्ध से उद्भूत हो करके उसे उस दिन स्वप्न दुखानुभूति कराने वाला ही प्रकट होगा वही संस्कार प्रकट होने से वैसा ही दिखेगा सारी प्रतिकूल परिस्थितियाँ ही उसके सामने उपस्थित होगी ऐसा वो उद्बोधक होता है संस्कार तो सभी है लेकिन उस संस्कार के उद्बोधक माना जाता है कर्म को वो कर्म पुण्यात्मक पापात्मक दो प्रकार का इसलिए कभी स्वप्न में सुख तो कभी दुख होता है जैसा वो उद्बोधक होगा प्रारब्ध वैसा संस्कार उद्बुद्ध होगा और वो संस्कार का आश्रय कौन है मन इसलिए प्रारब्ध से उद्भूत संस्कार से संस्कारित जो मन है उस मन को यहाँ पर एष देवह शब्द से लेना प्रारब्ध से उद्भूत संस्कार से संस्कारित मन वो ये देवह पदार्थ है और वह अत्र स्वप्ने स्वप्नावस्था में महिमानम अनुभवति। फिर वो जो उद्भूत संस्कार हैं उसके प्रारब्ध से वो संस्कार उस पुण्यात्मक प्रारब्ध का फल स्वर्गाधि सुख जिन पदार्थों से हो सकता है उन पदार्थों को वो वासनाएं दिखाएगी वासनामय ही प्रपंच है स्वप्न का और वहाँ फिर जिस शरीर से वो अनुभव करना है वैसा एक शरीर भी दिखेगा वासना से ही लेकिन शरीर का अनुभव मैं के रूप में किया था तो शरीर वहाँ पर भी अनुभविता का जो शरीर होगा वो वासनामय शरीर मैं के रूप में उसे ग्रहण करेगा बाकी कोई दम के रूप में ग्रहण करेगा और वो सुख दुख जैसे जागृत में व्यवहार होता है वैसा व्यवहार स्वप्न में भी होगा ये महिमा है महिमा यानि विभूति विभूति का अर्थ है विषय विसे, विषयी रूप से स्वयं ही बन जाना विषय यानि भोग्य विषयी यानि भोक्ता तो स्वप्नावस्था का भोग्य स्वप्न प्रपंच और स्वप्न अवस्था का भोक्ता जो अनुभव करने वाला वो कौन बना वो उद्भूत संस्कार से संस्कारित मन ही इसलिए ये कहा कि अत्र येष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवती आगे हैं इसी महिमा अनुभव का स्पष्टीकरण येष स्वप्ने महिमान अनुभवति, इसी का विवरण पूरी कंडिका में है मुख्य तो यही एक वाक्य है और इससे तृतीय प्रश्न का उत्तर देना है तो तृतीय प्रश्न है स्वप्नावस्था का धर्मी कौन है तो इससे उत्तर दिया जा रहा येष देव पदार्थ ही जो स्वप्न में महिमा का अनुभविता होगा वो हो जाएगा स्वप्न अवस्था का धर्मी स्वप्न अवस्था उसी का धर्म होगा तो मन को बताया गया स्वप्न अवस्था का धर्मी इससे क्या होगा कि तीनों अवस्थाएं अनात्मा उपाधिभूत जो अनात्म पदार्थ है उन्हीं का धर्म है जागृत बाह्य इंद्रियों का धर्म स्वप्न मन का धर्म सुसुप्ति अविद्यारूप कारण शरीर का धर्म और तीनों अवस्थाओं से अलग इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी शोधित तमर्थ तो होगा तत्वसी वाक्यांतर्गत तव पदार्थ होगा उसका वो, वो वास्तविक आत्मा है आत्मा की जागृत अवस्था भी धर्म नहीं है वो सव्यापार चकसुरादि इंद्रियों के साथ तादात्म्य करने से उन सव्यापार चकुरादि इंद्रियों के धर्मभूत जागृत अवस्था का अपने में आरोप करता है और मान लेता है कि मैं जग रहा हूं इंद्रियों के साथ तादात्म्य करने से जागृत अवस्था अपना धर्म समझता है भ्रांत जीव वस्तुतः जीव का जागृत अवस्था धर्म नहीं है ऐसा तुम पदार्थ शोधन करना है ना तत्वमसी वाक्यांतरगत तम पदार्थ का शोधन यहां किया जा रहा है चतुर्थ प्रश्न के द्वारा ये पांच जो अवांतर प्रश्न हैं गार्ग्य के आचार्य पिपला जी के प्रति वे तत्वशी वाक्यांतरगत त्व पदार्थ का शोधन करने के लिए और वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम के अनुसार त्वमसी वाक्यर्थ है ब्र्मात्म एक तत्वमसी वाक्य अर्थ है ना तो ब्रह्मात्म एकत्व का बोध तत्वसी वाक्य से होगा जब तुम पद का वाचार्थ वाच्यार्थ पद के वाचार्थ में प्रतीयमान जो परस्पर विरोध है विपरीत धर्म है वो विपरीत धर्म वस्तुतः तमर्थ के नहीं है तदर्थ के नहीं है अल्पज्ञत्व अल्पशक्तिमत्व वस्तुतः तमर्थ का धर्म नहीं है सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व वस्तुतः तदर्थ का धर्म नहीं है अबितु ये दोनों इन दोनों में उनकी अपनी अपनी उपाधिभूत जो समष्टि समिवेष्टि शरीरादि हैं, उनके कारण हैं और वे स्वतः निर्विकार चेतन है तत्पदार्थ भी और पदार्थ भी वो जो निर्विकार चेतन है उसमें भेद समष्टि वेष्टि उपाधि के कारण आरोपित भले ही हो उपाधिक भेद भले ही हो लेकिन स्वतः उन भेदक उपाधि के बिना उपाधि से विविक्त जो तदर्थ और तोमर्थ हैं वो चेतन है निर्विकार चेतन है और उस निर्विकार चेतन में स्वतः कोई भेद नहीं है यही एकत्व है इस प्रकार का एकत्व निर्धारण करने के लिए ये अर्थ है एकत्व इसका निर्धारण करने के लिए जरूरी हैं जो जाग्रत, स्वप्न सुसुप्ति अवस्था वाले के रूप में प्रतीत होने वाला तमर्थ उसमें जाग्रत, स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं औपाधिक हैं, उपाधि विशेष के कारण हैं न कि स्वतः ये दिखाना ये जरूरी है इसलिए जिन जिन उपाधि के कारण जिन जिन उपाधि के साथ तादात्म्य करने से जीव में तोमर्थ में जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाएं भासती है उन उन उपाधियों का ही वस्तुतः ये अवस्थाएं धर्म है ये दिखाना जरूरी है ना? इसी के लिए ये प्रश्न है चतुर्थ प्रश्नात्मक प्रकरण है त्वम पदार्थ विवेकात्मक और जब त्व पदार्थ विवेक होगा इसे कहा जाता है त्व पदार्थ का शोधन और त्वम पदार्थ का तत्पदार्थ का शोधन करने के बाद जो शोधित त्वर्थ और शोधित तदर्थ है उपाधि विनिर्मुक्त निरुपाधिक तमर्थ और तदर्थ इन दोनों का स्वतः अभेद है यह तत्वसी वाक्य बताता है लक्षार्थ का अभेद इसके लिए ये सब चल रहा है तो इसमें स्वप्नावस्था मन का धर्म है न कि आत्मा का वस्तुतः धर्म आत्मा स्वप्नावस्था का धर्म ही नहीं है यदि आत्मा का स्वरूपभूत धर्म होता स्वप्नावस्था तो वस्तु का स्वरूप को छोड़कर के वस्तु कभी नहीं रहती तो फिर तो ये हमेशा स्वप्नावस्था में ही रहता यदि आत्मा का स्वतः धर्म होता स्वप्न तो लेकिन हमेशा स्वप्न में नहीं रहता इसका अर्थ है स्वप्न किसी और का धर्म है और वो जिसका धर्म है उसके साथ तादात में करता है तो अपना मान लेता है तो बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष सब व्यापार मन का धर्म है ये स्वप्न और उसके साथ तादात में कर लेता है भ्रांति से जीव तो समझ लेता है कि स्वप्न मैं देख रहा हूं मेरा धर्म है स्वप्न मैं स्वप्न अवस्था का अवस्थी हूँ ऐसा समझ लेता है तो अब अत्र स्वप्ने महिमनम अनुभवती ये जो वाक्य है इसमें महिमा अनुभव का ही स्पष्टीकरण है यदृष्ट दृष्टम अनुपश्यति महिमा का अनुभव करता है का अर्थ क्या है तो कहते हैं जो जागृत अवस्था में दृष्टम दृष्टम करता है पहले इसी जन्म में कई बार चक्षु इंद्रिय से देखी हुई चाक्षुस प्रत्यक्ष की हुई जो घटा दी वस्तुएँ हैं वीपसा है, है? सभी चाक्षुस पदार्थों का ग्रहण करने के लिए वीपसा है यानी अभी तक जब से इस संसार में आए हैं इस जन्म में तब से लेकर के अभी तक जितने भी चक्षु इंद्रिय से पदार्थ ग्रहण किए हैं उनके जिस रूप में चक्षु इंद्रिय से हमने ग्रहण किए हैं वैसे ही संस्कार बुद्धि में पड़े हैं मन में पड़े हैं तो वो दृष्ट पदार्थ हो गए चाक्षुष प्रत्यक्षकृत और अनुपश्यति का मतलब जब वे उद्भूत होते हैं उनमें से जितने देखे हैं उनमें से जो जो जिनका जिनका संस्कार उद्भूत होता है प्रारब्ध से उनको अनुपश्यति फिर स्वप्न में देखता है वैसा ही देखता है वे ही नहीं देखता उनके जैसा देखता है जागृत अवस्था के पदार्थ तो व्यावहारिक सत्य हैं इनकी व्यवहारिक सत्ता और स्वप्न पदार्थ तो व्यवहार अवस्था में बाधित होते हैं इसलिए उन्हीं को देखता ऐसा नहीं समझना उनके जैसे वासना में प्रातिभाषिक पदार्थों को देखता है तो यद दृष्टम दृष्टम अनुपश्यती उनके जैसे ही प्रातिभाषिक पदार्थों को देखता है पहले अनुभूत सर्प को ही रस्सी पे नहीं देखता उस पहले अनुभूत सर्प का जो संस्कार बुद्धि में पड़ा है उस संस्कार से भासने वाला पूर्व अनुभूत सर्प जैसा सर्प पुरोवर्ती रस्सी में देखता है जैसे ऐसे ही यहाँ पर होता है तो श्रुतम श्रुतम एव अर्थम अनुसृणोती तो श्रुतम श्रुतम एव अर्थम यानी जैसा, जैसा जिन जिन शब्दों को सुना है अनुकूल रूप से या प्रतिकूल रूप से शब्द ये श्रवण इंद्रिय का विषय तो शब्द है ना और वो सुने हुए शब्द दो प्रकार से कुछ तो जो प्रसंसादी रूप शब्द हैं उनको जागृत अवस्था में सुना है वो सुना है अनुकूलत्व रूपेन और निंदात्मक जो शब्द है उनको सुना है वो प्रतिकूलत्व रूपेन न कि तो वो जो दोनों प्रकार के शब्द हैं श्रुतम श्रुतम एव अर्थम शब्द अनुसृण होती तो स्वप्न में भी वो अनुकूल रूप से गृहित जो शब्द है प्रशंसाधि रूप उनका उद्बोधक उनके संस्कार का उदबोधक प्रारब्ध जिस दिन प्रकट होता उस दिन स्वप्न में भी प्रशंसा सुनता है वैसे वैसे जागृत में प्रशंसा सुनीती वैसी ही प्रशंसा सुन लेता है और कभी पापात्मक प्रारब्ध सामने आता है तो बहुत सारी निंदा सुनता है स्वप्न में भी निंदा जैसा सुन लेता है देश दिगंतर प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवती तो अंतर शब्द का देश और दिक दोनों के साथ अन्वय करना देशांतरि दिगंतर प्रत्यनुभूतम् तो देशांतर में और दिशातर में अनुभूत जो पदार्थ हैं उनका वैसा ही संस्कार बुद्धि में पड़ा फिर वो प्रारब्ध से उद्भूत संस्कार से संस्कारित मन जिस दिन जैसा होता स्वप्न में वैसा ही देशांतर में तथा तो दिशांतर में अनुभूत पदार्थ के वास जैसे पदार्थ वासना में स्वप्न में अनुभव करता है प्रत्युभूति दृष्टन चदृष्टंच दृष्टम से लेना इस जन्म में चक्षु इंद्रिय से गृहित अदृष्ट से लेना जन्मांतर में चक्षु इंद्रिय से गृहित जो पदार्थ दोनों के संस्कार हैं और उन संस्कारों का जब उद्बोधन होता है तो दोनों को आ, ये कर लेना पश्यति के साथ अनुपश्यति क्रियापद ले लेना दृष्टंच अदृष्टंच अनुपश्यति और श्रुतंंच अश्रुतच अनुश्रिनोति ये इधर है ना श्रुतंच अश्रुतंज अनुश्रिनोति क्रियापद का अन्वय इधर भी कर लेना तो श्रुतम यानी इस जन्म में श्रुत कोई जरूरी नहीं कहीं एक स्वप्न ऐसे आते हैं कि इस जन्म में कभी ना देखा है ना सुना है ऐसे पदार्थों का दर्शन और ऐसे शब्दों का श्रवण होता है तो वे अदृष्ट और अश्रुत कहलाते हैं अदृष्ट यानी अश्रुत का अर्थ है पूर्व पूर्वज जन्म में दृष्ट और श्रुत कभी नहीं सुना और कभी नहीं देखा ऐसा नहीं अदृष्टम अश्रुतम का अर्थ कभी भी नहीं देखा और कभी भी नहीं सुना ऐसा नहीं करना जो इस जन्म में नहीं देखा और इस जन्म में नहीं सुना किंतु पूर्व जन्म में देखा और सुना है उन्हें अदृष्ट अश्रुत शब्द से ग्रहण करना तो उनका भी संस्कार बुद्धि में है वो भी प्रारब्ध से कभी उद्भूत होता है तो उन पदार्थों का अदृष्ट अश्रुत पदार्थों का स्वप्न में दर्शन और श्रवण होता है उन पदार्थों का अर्थ है उन पदार्थों जैसे पदार्थों का में में और अनुभूतन अनुभव से, ले, से लेना अनुभूत से लेना बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष केवल मन से इस जन्म में अनुभूत पदार्थ जैसे सुख का अनुभव करने के लिए बाह्य इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती मन से ही अनुभव होता ऐसे दुख इच्छा आदि ये पदार्थ है केवल मन से इस जन्म में अनुभूत पदार्थ उन्हें कहा जा रहा है अनुभूत शब्द से और अनअनुभूत शब्द से पूर्व जन्मांतर में केवल मन से अनुभूत पदार्थ वे है अनअनुभूत और दोनों का संस्कार बुद्धि में है और उन दोनों को भी स्वप्न में देख लेता मन से अनुभव कर लेता है हाँ यानी बाह्य इंद्रिय ग्राह्य पदार्थों का भी और अंतर इंद्रिय ग्राह्य पदार्थों का भी जैसे जागृत में अनुभव होता है ऐसा ही अनुभव स्वप्न में भी कर लेता है रो स्वप्न में अनुभूयमान पदार्थ इस जन्म में अनुभूत या जन्मांतर में अनुभूत पदार्थों के जैसे होते हैं ये कहा जा रहा है तो श्रुतं चा श्रुतच अनुभूत सत्य तो सत और असत सत यानि व्यावहारिक सत्य पदार्थ और असत यानि व्यवहार अवस्था में बाधित होने वाले सत हैं जागृत अवस्था में प्यास लगी गंगा किनारे गए गंगा जी का जल उठा करके पी लिया तो वो सत जल है जागृत पिपासा को शांत करने वाला जल है और रेगिस्तान में प्यास लगी है और खूब जल दिख रहा है सूर्योदय के बाद सूर्य किरणें फैली हैं और उस पानी को पीने के लिए दौड़ता रहता है हरिण लेकिन वो पानी उसे मिलता नहीं है पानी दिखता है लेकिन पानी मिलता नहीं है तो जो पानी दिखे लेकिन व्यवहार में दिखे न पीने के उपयोग में न आ जाए उसे कहा जाता है असत। असत्यने प्रातिभाषिक व्यवहार अवस्था में ही तो सच असत्य तो व्यवहार अवस्था में अबाधित तथा बाधित जो पदार्थ जैसे हमने देखे जागृत अवस्था में जैसा अनुभव किया जागृत अवस्था में दोनों पदार्थों का अनुभव करते हैं स्व जागृत अवस्था में व्यवहार अवस्था में अबाधित गंगा जल आदि का भी अनुभव करते हैं सत्य जल आदि का और मृग जलादि का भी वो कर लेते हैं मरीचिका आदि मरीचिका में प्रतिमान जलादि का भी मृग तृष्णिका जिसे कहा जाता है तो जैसा जागृत में अनुभव किया वैसा ही संस्कार पड़ा प्रातिभाषिकत्व रूपे न अनुभव होता है मृग का, का और गंगा जलादि का होता है सत्यत्व रूपेन वैसा ही स्वप्न में भी वो प्रातिभाषिक रूप से भी पदार्थ दिखते हैं प्रतिभाषिक सत्ता के रूप में और उस स्वप्न में बाधित न होने वाले पदार्थ के रूप में भी दिखते अबाधित पदार्थ के रूप में भी कहते हैं बहुत क्या कहा जाए उस महिमा का विस्तार सर्वम पश्यति सर्वह पश्यती कहते हैं ये देव ही मन ही स्वप्न अवस्था में प्रतीयमान जो प्रपंच है अनुभाव्य तथा अनुभवीता के रूप में भोक्ता तथा भोग्य के रूप में वो स्वयं ही बन करके वो अनुभव कर लेता ये सर्व पश्यति सर्व पश्यति यानी सभी भोक्ता भोग्य की वासना के उद्भूत वासना से वाषित मन ही भोक्ता तथा भोग्य बन करके वासना में भोक्ता, वासना में भोग्य बन करके महिमा का अनुभव करता इस प्रकार ये महिमा अनुभव का ही स्पष्टीकरण ये यदृष्ट दृष्टम अनुपश्यति इत्यादि है भाष्य है भाष्यकार भगवान सर्वप्रथम अत्रेश अत्र स्वप्न महिम अनुभवति इस वाक्यस्थ प्रथम, प्रथम पद जो है अत्र इसकी व्याख्या करते हैं तो अत्र अपरतेषु श्रोत्रादीसु इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार अत्र इति अत्रोत पद गृही व्याचे उपरतेष् इदीना अंतराल तो कहते तो अत्र इति अत्रौत पदम कहते हैं स्रौत भवम श्रुतौ भवत में प्रयुक्त जो है, है अत्रेश अत्र स्वप्ने महिमुवतीवाक्य ये श्रुति वाक्य होने से इसे श्रुति कहा जाता है और इस वाक्य में प्रयुक्त है अत्र पद इसलिए इसे कहा जाएगा श्रोत पद श्रुतिस्थ पद तो श्रुतिस्थ कौन सा पद तो अत्र इति यानी अत्र यह तो अत्र यह जो श्रुतिस्थ पद है इसे गृहत्वा व्याख्यान के लिए ग्रहण करके उसका व्याच्ठे यानि व्याख्यान प्रारंभ करते भाष्कर भगवान अत्र पद का व्याख्यान कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक के ग्रंथ से तो कहते हैं स्रोतराद ऊपरतेषु स्रोत्रादिशु यहाँ से आरंभ करके जो आ रहा है ए तस्मिन अंतराले दूसरी पंक्ति में वही अत्र के बाद में जो दूसरी पंक्ति न उसी के नीचे है पहला पद ये तस्वीन अंतराले अंतराल ऐसा छपा है वो आगे ये है इसलिए तो अंतराल यहाँ तक के ग्रंथ से श्रुतिस्थ अत्र पद की व्याख्या भषकर भगवान करते हैं ये इसका अर्थ है अत्रोतम पदम गृही व्याचे उपरतेषु से लेकर के अंतराल यहाँ तक के ग्रंथ से अब भाष्य में देखिए तो उपरतेषु श्रोत्रादिषु देहरक्षाए जागृत्सु प्राणादि वायुषु प्राक सुसुप्ति प्रतिपत्ते ये तस्विन अंतराले ऐसा समझना तो स्रोत्रादिशु उपरतेषु जागृत अवस्था में तो बाह्य इंद्रिया श्रोत्रादि अपने अपने व्यापार में संलग्न होता है ना अपना अपना कार्य करते रहते हैं शब्द आदि ग्रहण रूप श्रवणादि रूप व्यापार इनका होता है और ये श्रोत्रादि इंद्रिया उपरत हो गई अर्थ है अपने अपने श्रवणादि व्यापार से रहित हो गई और प्राण लेकिन सब व्यापार है इसलिए कहते देह रक्षा जाग्रत जागृत सु प्राणादि वायु सु तो प्राणादि जो वायु है आदि शब्द से प्राण के जो अवान्तर चार भेद हैं वो ले लेना अपान व्यान समान उदान ये देह की रक्षानुकूल कार्य कर रहे हैं जग जगह जागृत सुथ है व्यापार रतेशु। व्यापार उपरत नहीं व्यापार रत है अपने जिससे शरीर की सुरक्षा हो सके ऐसे प्राणन अपानन आदि व्यापार में संलग्न है प्राणादि वायु और स्रोत्रादि इंद्रिया अपने अपने श्रवणादि व्यापार से उपरत है प्राणादि वायु व्यापार रत है ऐसी अवस्था और वो कब तक तो कहते हैं प्राक सुसुप्ति प्रतिपत्ते प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है प्राप्ति तो सुसुप्ति की प्राप्ति से पहले तक बाह्य इंद्रियों ने अपना अपना व्यापार छोड़ दिया व्यापार से है प्राण सब व्यापार है ऐसी अवस्था तो सुसुप्ति में भी होती है सुसुप्ति में भी बाह्य इंद्रियों का व्यापार नहीं होता प्राण स व्यापार होता है तो क्या वो सुसुप्ति अवस्था भी लेनी है तो कहते नहीं इसलिए प्राक सुसुप्ति प्रतिपत्ते सुसुप्ति में पहुंचने से पहले तक का मतलब इनकी बीच वाली अवस्था जागृत और सुसुप्ति के बीच वाली अवस्था वो है स्वप्न अवस्था इसलिए अत्र शब्द का अर्थ करते हैं ये तस्वीन अंतराले अंतरालय में एक कार में क्या संधि हुई अयादेश होकर के लोप हुआ एचो एवा यावा लोप शाकरलेश। का लोप हुआ और वृद्धिरेची से वृद्धि क्यों नहीं हुई हाँ पूर्वोत्तरा सिद्धम हाँ विकल्प से होता है साकल्य ऋषि के मत में होता है लेकिन फिर वो वृद्धि क्यों नहीं हुई वृद्धि संधि तो यकार का लोप असिद्ध है वृद्धि ऋचि के दृष्टि में लोप साकल्य से त्रिपादिका होने के कारण असिध है ना? असिद्ध होने से यकार दिखेगा न पूर्वोत्तरा सिद्ध हमसे तो ये तस्मिन अंतराले अने जागर सुसुप्ति के अंतराल में ये अत्र शब्द का अर्थ निकला अब येश देव इस पदार्थ को बताया जा रहा है देव पदार्थ को उसे आ, देखते हैं कल शाम का कितने बजे हैं Hmm? तीन बजे तीन से चार ठीक ठीक है ओम भद्र कर्णे भी श्रृणुया मेवा भद्रम पशे माक्ष स्थिर सुष्टुवा गुशस्तनू भीसेम देवितयु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा